ओम ज्ञानंजन शलाखाया चुनीतम ये नस्म श्री गुर नम्प हमारा प्रस्ताव है कि भारत एक महान देश है मात्र में महान और इस देश की प्राचीन संस्कृति भी महान है महती है इस ख़ास देश में पूर्व काल में सब लोग जानते थे कि जीवन का उद्देश्य खाली खाना पीना सोना थमाशा देखना ऐसे नहीं जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु से परे वो प्रयास करना इस संसार से मुक्त होना परंतु कल का प्रभाव से दुर्भाग्य दुर्भाग्यता का आजकल भारत में लोग तो जीवन का वास्तव उद्देश्य को नहीं जानते और ज्यादा लोग तो गधा जैसे ही काम करते हैं तो ये हमारा दुख है लोग व्यस्त रहते खाली के पीछे। कुछ दिन के पहले सुना है मैं स्वयं सिनेमा नहीं जाता हूँ सुना कि एक पिक्चर आया था जिसका नाम है ओ माय गॉड जिसका देखने से लोग का विश्वास गॉड में बहुत कम हो गया है तो कैसे से संभव है क्योंकि लोग वास्तव शिक्षा नहीं होती है गॉड के बारे में और इसलिए एक थोड़ी एक पिक्चर देखने से लोग का विश्वास मंदिर जाने में नाम जाप करने में साधु जानव में पूरा ऐसे नष्ट हो जाता है तो हमारा प्रस्ताव है और जैसे उस फिल्म में बोलते हैं तो मंदिर मत जाओ मंदिर बन करो तो अच्छा हो को साई खाना बंद करो मंदिर नहीं मंदिर जाना है सही है कि डोंगी ऐसे साधु भी है इन वास्तव साधु के पास जाना चाहिए अगर कुछ लोग डोंगी है तो उस कारण से तो पूरा धर्म को चढ़ना नहीं जैसा ही आप सब पत्र का है तो एक पत्रकार झूठ लिखते हैं, तो इसका मतलब नहीं है तो सब पेपर बंद करो और न्यूज कभी भी मत सुनो मत देखो तो तोड़ब बुद्धि लगाना चाहिए तो यही हमारा प्रस्ताव है कि इस देश महान देखिए कितने सारे लोग पाश्चात्य देशों से आते हैं इस देश का संस्कृति इस भक्तिरस अस्वादन करने के लिए जो पाश्चात्य देशों में नहीं है इस देश में है पाश्चात्य देशों में काफी बड़ा बिल्डिंग है और ये सब एप्पल कंप्यूटर वहां से आते है लेकिन उस देश में उस सभी देशों में यही अभाव है जो है इस देश में और वो है भक्ति भक्तिवश तो यही धन यही संपत्ति भारतीय लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप ये अपना धन है आपका उसको चौरों मत यही संक्षेप में हमारा मैसेज है वो एक पुस्तक है नहीं भारत के युवाओं को संदेश तो उसमें थोड़ा विस्तार में मैंने लिख दिया था बहुत संसाधु अमेरिका इंग्लैंड क्या है हमारे परम आराध्या शील के संस्थापक हैं। इनका थे का मूल था गीता यथा रूप है तो देश में वो बाइबल है और स्कूल में जो जब में छोटा था हम ऐसे कि बाइबल बाइबल जो जिसमें है और सब विश्वास करो जिसलिए विश्वास करना तो कुछ व्य का नहीं है अंधविश्वास करो लेकिन शिल प्रभुपाद हमको गीता वाणी ऐसे सिखाए कि ये अंधविश्वास का विषय नहीं है भगवत गीजे में भगवान कृष्ण कहते जन्म मृत्यु जो भी आधी दुख है। ये अंधविश्वास की बात है क्या आप सब बगे तो सबका जन्म मृत्यु जोराब आधि दुख भोगना पड़ता है ये हिंदू विश्वास नहीं है अगर आप हिंदू हो या अहिंदू हो आपको जन्म मृत्यु जो आप दुख भोगना पड़ेगा जो तो इसलिए वो भगवत की जय का इतना देशों में क्योंकि ये खाली अंधविश्वास का विषय नहीं है वैज्ञानिक तो आध्यात्मिक उपदेश है और जिसका पालन करने से हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं तो कैसे हम काम क्रोध लोभ से मुक्त होते हैं तो पश्चात देशों में धर्म है लेकिन ऐसा ही वैज्ञानिक उपदेश नहीं है कि ऐसे काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हों। तो यही भारत का धन है तो हम प्रयास करते भारतीय लोगों को बताते हैं। तो आपने धन बच छो जो आप क्र क्रो रुपया नहीं मिल सकते वो क्या है क्रोपाती कम बनेगा <laughs> तो क्रोपाती होने से क्या लाभ है एक मिनट आप क्रोपाती है और उसके एक मिनट के बाद आप फिर गर्व होते लेकिन वास्तव ऑफ धन है भक्ति रस, जो अनमोल है तो आप सब नोट लिखते हैं तो आशा है आप पेपर में प्रकाशन करेंगे तो आप स्वभाव हूँ खुद आप सोचिए आप सब आया है क्योंकि आप पत्रकार का है पत्र होने के अलावा आप सब आत्मा है तो आपका स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में आप सब चिंतन कीजिए आपका जीवन कौन सी दिशा में हो रहा है मृत्यु सबके सामने है उसके बाद क्या होगा तो सबका सोचना पड़ेगा इस मानव जीवन के बाद हम कहा जाएंगे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वो श्रोक क्या है उद्वंग सदस सत्वस्ता मध्ये चेष्ट थी राजसा अध अर्थ जो सतगुण है सतगुण जाता ऊपर जो में। तो ये सब सोचना पड़ेगा नहीं इस काले में लोग तो ज्यादा थाम गुनी काम करते हैं जैसे भगवान में विश्वास नहीं करते मंगसाह कहते हैं शराब पहनना तो ये सब थाम से ये सब करने से अधोगाती प्राप्त होती है <laughs> गुजरात में शराब बिकना मना है लेकिन शराब सर्वत्र रही है इसमा खान में नहीं हम केवल भक्ति राष्ट्र मैं बचपन में, में शर्ट पीने वाले था <laughs> मुझको वो सब प्रसन से यही सबों से ये मानव चरित्र नष्ट होते मंगसाहाबीचा शराब पीना टीवी देखना चरित्र भ्रष्ट होते तो चरित्र बनाने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए जिसमें श्रेष्ठ उपाय क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे तो कुछ युव भक्त भी है जो युवक में जीवन उत्सर्ग किया भागवत गीता का प्रचार करने के लिए किसे? सवाल है कुछ <coughs> खस गुजराती लोग को कृष्ण भक्ति झेसे ग्रहण करना चाहिए खस पूरा भारत में कृष्ण भक्ति राम भक्ति होती है खस गुजरात में थी वो बाल संप्रदाय का प्रभाव है डाकौर रामचौराय द्वारका तो गुजराती सब स्वाभाविक कृष्ण भक्त है भगवान कृष्ण जैसे आज का आज तक लोग तो यूपी से गुजरात आते हैं तो उस समय भी भगवान कृष्ण ऐसे के भगवान कृष्ण ऐसे सोचे की ओबाथावड़न यहा यूपी तो से आचा है हरे कृष्ण सबको प्रसाद नहीं जाते तो फोन करने तो कि जो मूवी है उसके अंदर आपको ऐसा कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल पसंद नहीं स्वयं नहीं देखा लेकिन मेरी एक शीर्षक उसको देखा मुझको बता कि उसमें वो एक्चुअली मुझको कुछ क्लिप देखा तो उसमें भगवान श्री कृष्ण सूत और चाशवा पहनने वाले है जो बिल्कुल बकवास से और भगवान कृष्ण का रूप वर्णन शास्त्र में है कि वे द्विभुज मुरलीधा श्याम सुंदर है तो भगवान कृष्ण सदा व सब कुछ देखते रहते हैं उनके अंकों में कुछ दोष नहीं है जिससे उनको चश्मा पहनना पड़ेगा और थोड़ा सा है जो उसमें वो प्रचार है कि मंदिर मत जाओ भगवान सा मंदिर जाने का जरूर नहीं है तो ये क्या बात है तो भगवान सातरा है लेकिन मंदिर वो विशेष स्थान है भगवान की भक्ति करने के लिए जैसे बिजली सब जगह है लेकिन एक विशेष विधान है वो आप किसी भी चीज इलेक्ट्रिकल आइटम आप प्लग इन करते है जिससे आप बिजली से सुविधा मिल सकते हैं तो भगवान सर्वत्र है लेकिन मंदिर है वो विशेष स्थान जिससे आप वहा जाकर वहां जाने से आप भक्ति पूर्ण वातावरण अनुभव कर सकते हैं। तो लोग जब मंदिर जाते हैं, तो ऐसे महसूस करते हैं कि पूरा वातावरण अध्यात्मिक शांति मिलती भक्ति मिलते तो ऐसे ही कहे ना मंदिर मत जाओ क्या है भगवान का नाम जापना नहीं तो जरूर भगवान का नाम जापना चाहिए हम क्या हम ऐसे बॉलीवुड प्रोड्यूसर ऐसे लोग से हम भगवान के बारे में शिक्षा मिलेंगे या संत साधु जन शास्त्र से शास्त्र में भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि yeah. महात्मा जन भगवान का नाम जाप करते सतत अंकियों से तो यदि हम भगवान को प्रेम करते हैं हम जरूर सदाई उनका नाम जापेंगे तो ऐसा उपदेश भगवान का नाम जापना जरूर नहीं है ये सब बोलने से कुछ फायदा नहीं होता होते फिल्में ऐसा दिखाया गया है कि चंद लोगो मतलब चंद जो फन बैठते है उनके ऊपर एक फिल्म फिल्माई गई है हाँ। तो उसके अंदर यह भी बोला गया है कि आप भगवान का जाप ना लो ऐसा बोला नहीं गया उसका अर्थ है।, है भगवान का नाम जाप मात करो <laughs> तो पहला ऐसे मरना चाहिए भगवान कौन है और कैसे भगवान की भक्ति करना है वो सब भगवान गीते सही सीखना चाहिए इसलिए हम जो विश्को में है हम भगवगी पूरा व्यक्त सहित उसका वितरण और प्रचार हम करते हैं आपको नहीं नहीं नहीं नहीं। तो आप सब दो लाभ मानव जीवन प्राप्त किया है जिसमें भगवान आपको विशेष बुद्धि प्रदान किया है तो वो बुद्धि खाली खन्न पिन सोना पैसा कमाने के लिए खाली उसलिए प्रयोग मत करो कि इस मानव जीवन का उद्देश्य है जन्म मृत्यु से मुक्त होना और भगवान की भक्ति करना तो ऐसे ही विचार करो और ऐसे मार्गदर्शन मार्गदर्शन मिलो भगवद गीता से जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म आध्यात्मिक रूप से सफल हो सके भगवान को हरे कृष्ण तो ये गोविंद दत्त दस स्लोवेनिया के है आप सब नालम स्लोवेनिया कहा है यूरोप में एक छोटा सा देश पूरा जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ स्लोवेनियम फोर मिलियन छू मिलियन छू मिलियन So it's like Navsari, Valsad, Vapi—all together, one country. <laughs> so he also came here and Hindi speak now. They want to spread the bhakti. So he has gone to many places: South India, Assam, Himachal, even Chinese border attack. पंजाब यूंत पंजाब गोवा तो बहुत घूमते हैं प्रचार के लिए तो so, मैंने उसको बताया हिंदी सीखना पड़ेगा सो यूर लर्निंग हिंदी स्टार्टिंग तेलिंग तेलिंग टू समर्क रविवार को शाम को वो कार्यक्रम होगा सो प्लीज कम आप के सब कुटुंबों के साथ और काली रिपोर्टर के हिसाब से से ही नहीं आना तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो हमारी विनती है Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? Actually, wish I should say be more specific and not say Bhagwan. I just realized भगवान ने मैं मूवी के अंदर भी भगवत गीता के ऊपर ही पूरा वो करा है की आप भगवदगीता एक बार पढ़िए तो आप तो so चाह है जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वो अच्छा है लेकिन वो भगवत गीता का अच्छा है लेकिन भगवत गीता का मैसेज नहीं है कि आप खाली मन ही मन भगवान का स्मरण करो भगवान स्वयं कहते हैं कि महात्मा जन क्या कहते हैं सततम कीर्तन तुम सतत कीर्तन करते है क्या हर एक मंदिर में ऐसा ही लगे बन बैठे लोगोंगे लोग तो समझना चाहिए कौन सही ही साधु और कौन गो गुरुदास ब्रिटिश सन्यासी वाद विवाद इज पेपर इस दिस एडिशन मंदिर नही खातला खाना बंद ए मानव संस्कृति भागवत गीता पूजा कीर्तन गीजा जातम कहवावर गुजरात this came all over godura which paper it's just so much shit feel oh my god man but that's generally seen cuz well some of these reporters say actually just like he said is not just all against it's it says to read by god geeta and not to give up god so do we have a, like an overly distorted view of it or what do what do generally people they see it as something against religion or dharma or what people often have them they say well, that, what the do it he just go and see the movie he is going to see the movie as if that's going to change their life or something and then the, if you see it then you'll understand how right it is or something like that it's correct or uh... it's mean, like that thing with this nithan and the paramahamsa in south india all the time we're saying his bogus and then when he's exposed as bogus and people say we are